Vāsudevāya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om um, namo bhagavate vasudevaya. Om um, namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Yeah. Please. श्री चैतन्य चरित अमृता अनुवाद श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभा के द्वारा आदि लीला प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य निनंदौ सहौदितौड़ोदुष्पंत चित्रौ छंदौथ थमो नुदौ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 एक साथ उदय हुए है श्री चैतन्य चरतामृत का आरंभ में इस महान विषय जो चैतन्य चारितमृत है की भूमिका है इस मंगलाचरण में जिसमें ये द्वितीय श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदित प्रथम श्लोक में वंदना थी इस श्लोक में भी वंदना है प्रथम श्लोक में वो वंदना गुरु जनम को छेचन महाप्रभु को और चेचन महाप्रभु के अवतारों प्रकाशों और शक्त्यांग को वंदना तो इस प्रकाश छत्चार से वंदना और इस श्लोक में वंदना है <coughs> विशेषकर hmm. चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भगवान शब्द का अर्थ है जिनमें सभी ऐश्वर्य पूर्ण रूप पूर्ण ऐश्वर्य है, है केवल भगवान में है इसलिए उनका नाम है या उनकी फद भी है भगवान है तो भगवान का पद ऐसे है लक्षणों तो वो भगवान कौन है वे कृष्ण ही है जैसे इस देश में राष्ट्रपति है राष्ट्रपति पद है वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति है इनका नाम है प्रणब मुखर्जी तो ये एक उदाहरण है भगवान है सर्वैश्वर्य पूर्णमय मै सर्वोपरि सर्वराध्या वे ही भगवान और कौन है वो व्यक्ति वो व्यक्ति है कृष्ण वो कृष्णा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवधरित हुए तो प्रथम श्लोक में थार से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है और इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन है इनका व्यक्तिगत नाम उल्लेख करके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद है कृष्ण और बालोराम ब्रजेन्द्र <laughs> नंदन जय शुता हई लो श्री बालोराम हो तो प्रथम श्लोक में चैचन्य महाप्रभु और इनके सब शक्तियां प्रकाशों अवतारों एक शर्णित है और इस श्लोक में विशेषकर चैचन्या महाप्रभु और नित्यानंद <coughs> गौरत नित्या। है तो बहुत भक्त है चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त है नित्यानंद नित्यानंद पूर्ण खरे चैतन्य रखा इस चैतन्य चाचाम नित्यानंद प्रभु का वर्णन है कि वे चैतन्य महाप्रभु की सब कामना की पूर्ति करते हैं चैचन्य महापुर की कामना वो भौतिक नहीं है चेचन्य महापुर की कामना पूरी आध्यात्मिक शुद्ध है और जैसे अनंत शेष भगवान नारायण की सेवा करते हैं जैसे लक्ष्मण रामचंद्र भगवान की सेवा करते हैं लक्ष्मण अभिन्न अनंत शेष अभिन्न बलराम भिन्न नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त वे, वे भी भगवान है अन्य रूप में और चूंकि वे चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी और परम भक्त है इसलिए इस श्लोक में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बंदना करना है किसलिए क्योंकि दोनों एक साथ उदित हुए जैसे सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा तो एक ही समय उदित नहीं होते परन्तु ये बहुत ही विचित्र अद्भुत ही कथा है कोटि सूर्य कोटि चंद्रमा का प्रकाश से अधिक है वो प्रकाश जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अंग प्रकाश अंग ज्योति है इसके बारे में एक श्लोक इस मंगल आचरण में आते आते हैं यद्यम ब्रह्म उपान तदप्यस्य तथाप्य धनुभानुभा धनुभा का मतलब अंग ज्योति वो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति जो उपनिषदों में प्रशंसित है वो अंग वो ब्रह्मज्योति जिसमें ब्रह्मवादियों लीन होने के लिए बहुत जन्मों में तपस्या कहते हैं वो ब्रह्मज्योति ज्योति चैतन्य महाप्रभु की अंगज्योति है तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उज्ज्वल है और इस भौतिक संसार का लक्षण है कि सब कुछ यहां पर पूरा अंधकार जैसे है अंधकार और अज्ञान दोनों शब्द का एक ही तथ पर है अज्ञानति में रंधस्य हम इस प्रकार गुरु को स्तुति करते हैं कि गुरु गुरु शब्द का अर्थ है जो हम जो पति जीव है हमको उदार करते हैं हम जो अज्ञान का अंधकार में है हमको ज्ञान दीप का प्रकाश प्रदान करने से हमको वो अंधकार से उधार करते हैं तो इस श्लोक में वो वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु करो करो सूरज चंद्रमा की प्रतिभा से अधिक उज्जवल है और वे दोनों गौड़ अर्थात वो भूमि जो आज का पश्चिम बंगाल कह देते है उसका प्राचीन पौराणिक नाम है गौड़ तो गौरव गौर का महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उदित अंधका निकालने चले जैसे आ, दिन का एक दिन का आरंभ होते सूर्योदय के साथ सूर्योदय का मतलब एक नया दिन आ गया है अंधेरी का निखरना होते है सूर्य का प्रकाश से तो इस भौतिक संसार में हम सब अज्ञान का अंधखा में है तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं अज्ञान का अंध निकालने के लिए इस भौतिक सं की स्थिति पूरा अंध का जैसे है हम सब अंधा है हम नहीं जानते हमें क्या करना है हमारा कर्तव्य क्या है क्योंकि हम अंधकार में हैं तो अंधा ये शब्द का मतलब जिनके अंगों में शक्ति नहीं है दृष्टि शक्ति कुछ अंगों है लेकिन कुछ भी देखते नहीं आंखों तो काम नहीं करते और अंधकार है वो वस्तु जिससे लोग जिनके आंखों में दृष्टि शक्ति है वो अंदर जैसे होते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं देखते देख नहीं सकते तो घर अंधकार में जो आज का आधुनिक शहरिक, शहरिक जीवन में सभी जागह में नियम लाइट स्थापित है इसलिए हम नहीं जानते वो गहरा अंधकार किस प्रकार ही है यदि हम पहाड़ के इलाके में जाएंगे जिसमें कोई ऐसा नियम लाइट नहीं है विद्युत का प्रबंध नहीं है और विशेषकर अमावस्या रात को गर्श के मौसम में तो इस समय अंध का बहुत तो गहरा है घर अंदर का जिससे हमारा नासिका के सामने अपना अंगुल भी नहीं देख सकते इतना अंधकार है तो ऐसी स्थिति में अंध व्यक्ति और साधारण व्यक्ति जिसमें साधारण दृष्टि शक्ति है तो दोनों की स्थिति एक ही है दोनों अंधा तो अंधकार है वो बस तो वो प्रभाव जिससे जिष्टि शक्ति संपन्न व्यक्ति अंध होते हैं तो वो हमारी स्थिति है हम सब जीवात्मा है और हमारा मूल स्वभाव है सच्चिदानंदमाय भगवान जैसे भगवान नित्य मुक्त है भगवान कभी भी आ, माया का आज्ञान से प्रभावित नहीं होती भगवान सदैव माया के फड़े ही है हम जो जीव है हम भगवान की छठस्थ शक्ति है इसका अर्थ है कि चंगी नहीं यद्यपि हमारा स्वभाव है सचिद फिर भी हम माया का प्रभाव से असत अचित निरानंद अवस्था में रह सकते इस भौतिक संसार में असत सब कुछ असत है सत्य का मतलब जो सत्य है सनातन है पूरा मंगलमय है और इस भौतिक संसार में सत्य जो है कि हम भगवान श्री कृष्ण का अंश है वो सत्यवाणी कोई तो नहीं जानते माया का प्रभाव से उस सब जीव जो भी शरीर अभी धारण करते हैं वो शरीर से वो आत्मा परिचय करते हैं जैसे एक कुत्ता तो पूरा विश्वास करते हैं कि मैं खुद हूं उसके बारे में कोई संशय नहीं है वो कुत्ता तो कभी भी विचार नहीं करते तो क्या मैं आत्मा हूं भगवान कौन है वो कुत्ते है तो कुत जैसे व्यवहार करते वो सच्चे आनंद जीव है परंतु माया का स्वभाव से वो सोचते मैं कूद हूं तो इस प्रकार दिली ऊंड कीट प्रीमी पैर तो सभी जीव जाति में और सब जीव जो है माया का प्रभाव से विचार करते ईश्वरीय हूं मनुष्य जीवन में भी यदि कहे इस प्रकार विचार करते मैं भारतीय हूं घर से कहो हम हिंदू है मेरा भारत महान मैं क्षत्री हू और यही मेरी पत्नी है एक लड़का है एक लड़की है हमारे मैं इंजीनियर हूं तो इस प्रकार हम इस शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते है और जो शरीर से संबंधित है मैं भारतीय हूं इत्यादि वो हमारा परिचय है हम वाइस भी चाहते। तो ये सब मायेक है क्योंकि आसा है जो आज एक भारतीय मनुष्य है तो शायद पूर्व जन्म में पाकिस्तान में एक खुद था संभावना है कि अगला जीवन में इंद्र होगा या नरक में होगा तो विषय यही है कि हमारी जो भी स्थिति में हम हो वो स्थिति अस्थायी है असत असत का मतलब वो हमारी सत्य स्थिति नहीं है वो अस्थायी है सत चित का मतलब चेतना वास्तविक चेतना शुद्ध है शुद्ध चेतना वो शुद्ध चेतना क्या है कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य वे कृष्ण चैतन्य अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण में, स्मरणय पुरथन्मय होना वही कृष्ण चैतन्य कृष्ण भावना मूर्तिमान ही है तो चेतना कृष्ण चैतन्य होने चाहिए परंतु इस भौतिक संसार में हमारे चित्त में क्या है काम क्रोध लोभ इत्यादि क्रिकेट की चेतना पॉलिटिक्स की चेतना पैसा कमाने की चेतना ये सब माएक है इसलिए इस माएक स्थिति असत आचित बहुत और निरा भगवान कृष्ण है आनंद सागर और इस भौतिक संसार में वो आनंद जो है वो बहुत ही तुच्छ मैथुना दि गृह हमे दि सुखम ही तुच्छ प्रहलाद महाराज कायस इनके पिता हिरण्य कश्यपु को बोला की इस भौतिक संसा में सुख क्या है संसारिक सुख का केंद्र बिंदु है मैथुन सुख और वो तुच्छी है और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पार्श जाप होगा दुख योन एवथे आदम्द कौन थे अन्य थो थे बुद्ध की वो सुख इंद्रिय सुख जो है वो वास्तव में सुख तो नहीं है वो इंद्रिय सुख का परिणाम होते है दुख सब केवल मनुष्य नहीं है सब प्राणी सब कुछ जो भी करते हैं तो केवल सुख प्राप्ति के लिए करते हैं परंतु फल मिलते दुख इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लो वो माइक सुख जो आरंभ से आ आरंभ मतलब वो सुख के लिए वो प्रयास जो है पहले योजना खंड तो कैसे उसी काम करना से मैं सुखी होऊंगा और वो सुख भोगना का समय और उसके पश्चात तो तीन काम में वो सुख जो है वो पूरा दुःख का कारण है इसलिए श्री कृष्ण कहते कि बुद्धिमान लोग उस भौतिक सुख से सुखी होने का प्रयास नहीं करते रमन थे योग इन्होन थे सत्यानंद चिरात्म वाम पदेना सौ फलम ब्रह्मीय सनंद है राम स्त्रियोग्यम खध्यान करते हे राम हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वो सत्यानंद अनंत अपार सुखी है धर्म ब्रह्मा राम वो सुखा अस्पद hmm. तो हम स, जो जीव है हम सत्यदानंद है इस भौतिक संसार में असत अचित निरानंद अवस्था है विशेषकर इस कल में वो अंध बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत गहरा रहे हैं तो इस कल में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सहोदित एक साथ उदय हुए किसलिए इस अंधकार का के लिए दोनों एक साथ आए हैं हैचंदुणा मय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ आए हैं दुख अंधकार आप कर्म अज्ञान इस कल युग में बहुत बहुत गहरा है जिससे लोग जो अंधकार में है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि हम अंधकार में हैं जैसे एक जन्म से अंधा व्यक्ति तो नहीं जानते तो सी चीज का देखने से उस प्रकार का अनुभव क्या है वो खना भी नहीं कर सकते तो इस प्रकार हम इतना अज्ञान मग्न है कि हम नहीं जानते कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि हम पूर्ण आनंदमय श्री कृष्ण की भक्ति में इसके बारे में हमारे पास कुछ भी धारणा नहीं है तो इस गहरा अंधकार में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ आए हैं और उनका उदय चित्रोसंग अद्भुत है कैसे वे बद्ध जीव अंध जीवों का कल्याण करते हैं वो अद्भुत कथा है लोग जो पूर्ण अज्ञान में है और वो अज्ञान को ज्ञान मानते है और जिनमें कुछ भी इच्छा नहीं है वो अज्ञान से उधारित होना तो ऐसे लोग का कल्याण करना बहुत ही कठिन है जैसे एक व्यक्ति यदि निर्णय करते है कि मैं सुइसाइड करूंगा आपना हत्या करूंगा तो वो ऐसा अगर संकल्प करते है, तो उसको उसका मन परिवर्तन करना कठिन हो यदि उसका विचार है कि मैं करूंगा तो इस प्रकार जो वो जो बद जीव है जो संखो किया कृष्ण भक्ति नहीं करना तो ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति में लाना बहुत कठिन हो गया इसके बारे में भी प्रदात महाराज की युक्ति नचे नृष्णे फलथस्वो वाथो बिद्य गृहव्रता पदात गोभा पुनः पुनचाव फलाद महाराज ने कहा इनके पिता पिता ये इंके अश्रीरण्यकिपु को बोले कि आप जैसे लोग जो संकल्प क्य है कि मैं कृष्ण भक्ति कभी भी नहीं करूंगा तो ऐसे लोग को वास्तविक सत्य कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ बोलना कठिन है मन परिवर्तित करना कठिन ही है क्योंकि आप जैसे जो संकल्प की है कि कोई दूसरा का प्रचार है आपना विचार करने से आ, मैं प्रथम से संख्य किया था कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं नहीं नहीं खुलूंगा तो ऐसे लोग का संख्य है कि मैं ना रख वो अच्छा हो मैं नारक जोगा लेकिन मैं कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा अच्छा हो नारक जाना अच्छा हो लेकिन कृष्ण भक्ति करना वो अच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति करने से नारक जाना बहुत अच्छा है जो ऐसे ही किया है कि इंद्रिय सुख गृह सुख चार भी थे छाड़ जो सुख बार बार प्रयास किया इंद्रिय सुख असंख्य जन्मों में प्रयास किया है ऐसे लोग इंद्रिय इंद्रियतर्पण करने से सुखी होने लेकिन नहीं मिला फिर भी उत्साह है कि करो करो जन्मों में मैं बार बार माया से फिष्ट हुआ लेकिन इस बार इस बार नहीं, सुखी होंगे और बार बार माया हमको चर्वित करते यही माया है तो ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति प्रदान करना बहुत ही मुश्किल श्रील शिवप्रपाद एक उदाहरण दिए थे कि एक व्यक्ति जो वास्तव में निद्रित नहीं है नहीं करते लेकिन ऐसे अभी नहीं करते ऐसे लोग को जगाना बहुत कठिन अगर एक व्यक्ति नींद करते है तो उसको जगाना संभव है यदि वो कुंभ खर्ण है तो कठिन होगा लेकिन कुंभ खर्ण का जगाना का उपाय था लेकिन वो एक व्यक्ति यदि ऐसे सोते हैं, अंकों को बंद करते है और ऐसे एक्चुअली वो नींद भी नहीं है लेकिन ऐसे अभी नहीं करते है जैसे कोई उसको नहीं बगाना काम किसी काम करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन नहीं है तो इस प्रकार इस कल युग में सब जीव तो कृष्ण भक्ति से दूर है और कृष्ण भक्ति में आना की कुछ भी इच्छा नहीं है तो से लोग को कृष्ण भक्ति में लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और आज तक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शक्ति इस जगत में विराजमान है वो प्रमाण है श्रील प्रभु पद कले काले जोग धर्म नाम संकर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाह था प्रवर्तन इस चैतन्य चरित अमृत में ये उपदेश है कि इस कल युग में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन तो वो कृष्ण नाम संकीर्तन इस घोर कल में प्रवर्तन करना संभव है केवल कृष्ण शक्ति संपन्न महाभागवतों के द्वारा ऐसे महाभागवत थे शिल प्रोपा जो कृष्ण शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य की शक्ति नित्यानंद प्रभु की शक्ति लेके पाश्चात्य देश जाके कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया है तो क्या प्रमाण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है प्रमाण है इस वर्तमान कृष्ण भावनामृत संघ जो पूरा मूर्खों को अंधा अज्ञान से अंध लोग कृष्ण भक्ति में जाते हैं तो आज तक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो सूर्य और चंद्रमा जैसे है क्रो क्रो सूरज और चंद्रमा से अधिक ज्योति प्रदान करते हैं तो उनका प्रभाव आज तक इस भौतिक संसार में है और का केवल भारत में नहीं है तो पृथ्वी में लगभग सभी देश में चैतन्य महाप्रभु का अविभाव दिवस पर महोत्सव उद्यापित होगा वो बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं और इनके परम भक्त शिल प्रभा भी आये हैं हमको घर अज्ञान का अंधकार से करने के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जन हरे कृष्णा। तो हो गौर पूर्णिमा है तो आप सब प्रयास कीजिए मंगल आती आना और यदि संभव हो तो पूरा दिन हमारे साथ गौर कथा गौर कीर्तन कीजिए और हम चैचन्य महाप्रभु का अविभाव दिन गौपिमा महोत्सव पालन करने में हम उपवास करेंगे चैचन्य महाप्रभु का अविभाव का समय चंद्रोदय का समय पर्यंत हम उपवास करेंगे तो यदि आपकी इच्छा हो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आराधना करना तो आप भी उपवास कर सकते हरे कृष्ण